तब उनके शरीर और वस्त्र मैले हो रहे थे वे भूख से दुर्बल हो रहे थे और उनके मुँह सूख गए थे जेल में बंद रहने के कारण उनके शरीर का एक एक अंग ढीला पड़ गया था वहाँ से निकलते ही उन नरपतियों ने देखा कि सामने भगवान श्री कृष्ण खड़े हैं वर्षा कालीन मेघ के समान उनका सांवला सलोना शरीर है और उस पर पीले रंग का रेशमी वस्त्र फहरा रहा है चार भुजाएं हैं जिनमें गदा शंख चक्र और कमल सुशोभित है वक्षस्थल पर सुनहली रेखा का चिन्ह है और कमल के भीतरी भाग के समान कोमल रत्नारे नेत्र हैं, सुंदर वन प्रसन्नता का सदन है कोनों में मकराकृ कानों में मकराकृति कुंडल झिलमिला रहे हैं सुंदर मुकुट मोतियों का हार कड़े करधनी और बाजूबंद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 प्रपन्नान् प्रपन्ना पा नृष्ण निर्विन्ना घोर नाथान् नयन नाथावयामो मागधमूद अनुग्रहो यदवराज्यच्युतच्युतिर्भो राज्या शरणागत के सारे दुख और भय हर लेने वाले देव देवेश्वर सच्चिदानंद स्वरूप अविनाशी थ्री कृष्ण हम आपको नमस्कार करते हैं आपने जरासंध के कारागार से तो हमें छुड़ा ही दिया अब इस जन्म मृत्यु रूप घोर संसार चक्र से भी छुड़ा दीजिए क्योंकि हम संसार में दुख का कटु अनुभव करके उससे ऊब गए हैं और आपके शरण में आए हुए हैं प्रभो अब आप हमारी रक्षा कीजिए मधुसूदन हमारे स्वामी हम मगधराज जरासंध का कोई दोषी नहीं दोष नहीं देखते भगवान यह तो आपका बहुत बड़ा अनुग्रह है कि हम राजा कहलाने वाले लोग राज लक्ष्मी से च्युत कर दिए गए हैं राज्य स्वर्यदोन्नदोन्न श्रेयो विंदते रिप्त तन्माया मोहितो नि मनते संपदो चलाह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 वस्तु चक्षते जैसे मूर्ख लोग मृग तृष्णा के जल को ही जलाशय मान लेते हैं वैसे ही है इंद्रियलोलोक और अज्ञानी पुरुष भी इस परिवर्तनशील माया को सत्य वस्तु मान लेते हैं वयं पुरा श्रीमदनष्ट दृष्ट जिगीसा स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 हमारा घमंड चूर चूर हो गया अब हम आपके चरण कमलों का स्मरण करते हैं अथो न राज्यम मृगतृष्णिता देहेन न सस्वतारुजाबुआ उपासित महे विभो क्रियाफल प्रेत्य च कर्ण विभो यह शरीर दिनों दिन क्षीण होता जा रहा है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 जब इस प्रकार करुणावरुणालय भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की तब शरणागत रक्षक प्रभु ने बड़ी मधुरवाणी से उनसे कहा